आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम खेड ब्रह्मा में आए हुए हैं जहाँ पर आर्डिका इंस्टीट्यूशन है बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसकी बातें हम पहले भी रेडियो में सुन चुके हैं और यहाँ का रिज़ल्ट हमेशा ही एटी के ऊपर होता है और हमेशा नंबर वन पे इनका जो रिज़ल्ट है वो आता है और इस साल भी 2015 का भी रिज़ल्ट नंबर वन है पूरे गुजरात स्टेट में तो आइए आर्यडेक्टा इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर रमेश पटेल जी से हम लोग बात करते हैं उनकी कुछ ख़ास बातें उनके जीवन से जुड़ी कुछ ख़ास बातें आज के इस एपिसोड में हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से रमेश पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति रमेश पटेल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आपके पूरे परिवार के बारे में बताइए और आपके कुछ बचपन की बातें भी हम सुनना चाहेंगे जी वैसे मैं गांव में पैदा हुआ हूँ खेड़ ब्रह्मा के नवी मित्रल गांव में और मेरे पिताजी खेती करते थे पढ़ाई हमने यहाँ खेड़ ब्रह्मा और ईडर में की साइंस में बाद में बी किया अहमदाबाद में और बीएससी एस सी के बायोकेमिस्ट्री किया बीएससी एस केमिस्ट्री वगैरह किया ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया और बीएड पूरा होते ही हमें वो राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर कोटड़ा गांव है वहाँ एक नई स्कूल खुली थी तो उसमें हम प्रिंसिपल की पोस्ट पर अपॉइंट हुए और पूरे ट्राइबल एरिया में हमारा वो है वो शुरू हुआ सर्विस का बाद में हम आगे चालू सर्विस के साथ हमने गांधी विचार पर जो गुजरात विद्यापीठ में चलता है उसमें मास्टर ऑफ एजुकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि पारंगत गांधी विचार पर किया उसके मुरारजी देसाई उसके कुलपति थे और वो एमए करने के बाद हमें गांधी जी का वो जीवन चरित्र उस पर उसकी काफ़ी छाप पड़ी हमारी और हमने सोचा कि कुछ अपने लिए तो सभी करते हैं लेकिन औरों के लिए भी साथ साथ कुछ कुछ किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है तो इस तरह हमने वहाँ से गांव में खेड़ के मेत्र गांव में स्कूल 8 से 12 तक चालू किया उसके लिए ज़मीन खरीदा और बाद में वहाँ मकान भी बनवाया उसके बाद 2004 में हमने पीटीसी टी सी यहाँ वहाँ थी नहीं कहीं पर तो पीटीसी चालू किया सरकार की वो मंजूरी से तो पीटीसी काफ़ी लड़के हुए और सभी अभी तो रोजगार पा रहे हैं और बाद में दूसरे साल हमने बीएड किया एकता बीएड नाम के तो बीएड करके भी काफ़ी लड़के अभी रोजगारी काफ़ी लड़के पूरे कच्छ तक गुजरात सौराष्ट्र कच्छ तक हमारे लड़के अभी नौकरी करते हैं तो इस तरह हमने वो अपना काम चालू किया और ये एक अच्छा बड़ा कारवा बनके एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनके के नाम से अभी भी शुरू है और सर खुद इस चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बच्चों की देख रेख हमेशा करते रहते हैं और मुझे भी अपने साथ सभी स्कूलों में कॉलेज के जो क्लासेस चलते हैं वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी अच्छा एक बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर देखने को मिला बिल्कुल शांति वातावरण है और बच्चे भी बड़े ही सुचारू रूप से डिसिप्लिन में बैठकर क्लास को सुनते हैं और कंटिन्यूस चल रहा है ये पर यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक बात मैं पूछना चाहूँगा रमेश जी आपसे कि पढ़ने का जो शौक़ है कैसे मिला किसने आपको मोटिवेट किया पढ़ने के वैसे तो हम गांव में थे तो गांव में तो बड़ी स्कूल थी नहीं वहाँ पाँच दूरन तक हमारे गाँव में स्कूल थी और पहले से मुझे लगा कि पढ़ाई करने के बाद भी कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमारा वो जुनून था पहले से क्योंकि हमारे गांव में कोई पढ़ाई नहीं था तो पढ़ाई वो उस वो गांव भी अब तो धरोई जलाघार में डूब गया है तो वैसे पढ़ने का बहुत शौक़ पहले ही था तो पढ़ाई में मैंने ये डिग्री वगैरह तो मिली लेकिन पढ़ाई के बाद पढ़ते तो सभी है लेकिन पढ़ाई के बाद सिर्फ अपने के लिए हाँ अपना के लिए ही और अपने लिए ही सब कुछ करना वो मेरा गुल नहीं था किसी और के लिए एक बच्चों के लिए और ख़ास तो ये ट्राइबल एरिया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो इसके लिए हमने ये वगैरह साठ एकड़ जमीन लिया स्टेट हाईवे पर तो वो ज़मीन के बाद हमने वो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया दो में और अभी इसमें पच्चीस लड़के हैं इसमें इंजीनियरिंग डिग्री है डिप्लोमा है बी है बीएड है बी, है, बी भी है चालू अभी और नर्सिंग जीएनएनएम सब चलता है तो ये सब बिना पढ़ाई के कुछ हो सकता नहीं है अगर बिना पढ़े हम कर सकते हैं तो अपने दो हाथ और दो पैर और कित क्या कर सकते हैं हम तो इसलिए हमने ऐसे पढ़ाई की और ये इंस्टीट्यूट चालू हुआ अपने परिवार के बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है परिवार में आ, हमारे फादर तो गुजर गए हैं हार्ट अटैक से अब मदर है वो बहुत धार्मिक भावना वाले हैं तो अभी भी है और पूरा दिन वो अपने वो धार्मिक काम में बिता देते हैं और एक बच्चा है वो उसका नाम राहुल है बच्चा अभी बी इंजीनियरिंग हुआ उसके बाद मास्टर डिग्री करने के लिए कैलिफोर्निया के अमरीका गया और वहाँ एम एस किया और अभी वो इंजीनियरिंग का कॉलेज का डिपार्टमेंट पूरा संभल रहा है डायरेक्टर है अभी और बहुत अच्छी तरह से संभल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपने जो जुनून है आपका पढ़ने का आपके गांव से ही आपको मिला क्योंकि गांव में आपके कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था उस समय बहुत पांचवी तक आपके गांव में स्कूल चलता था तो उससे आपको लगा कि कहीं ना कहीं हमें पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं तो ये जुनून खुद से शुरू हुआ और जिस तरह से गाँव ने आपको मोटिवेट किया पढ़ने के लिए और आप फिर आगे पढ़ते गए पढ़ते गए और पढ़ने के बाद एक फिर आपने लक्ष्य लिया कि अकेला पढ़ अकेला कमाना इससे तो सब लोग करते हैं ऐसे तो सब लोग करते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ होना चाहिए इसलिए आपने इंस्टीट्यूशन को एक ज़रिया बनाया जहाँ पर आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने जैसा बना रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने एक बताई कि अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना चाहिए ये आपने कोट किया अपने शब्दों में बहुत ही अच्छा मैसेज है और इसके ऊपर शायद एक गाना भी है मुझे याद आ रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए जीना तो दूसरों के लिए होना चाहिए तो आइए ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए सुनते हैं इसके बाद फिर से हम रमेश पटेल से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो मुस्कराते रहो गुनिया में ये इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए तो क्या दिए ना कामी घबरा गे क्यूँ अपनी आस सोते हो नाकामियों से घबरा गे क्यूँ अपनी आस सोते हो मैं हम सफल सुमारा हूँ क्यों तुम उदास होते हो बसते रहो हंसने के लिए हंसते रहो हसाने के लिए तू छूटी दिन जमाने के लिए सपने लिए दिए तो क्या दिए खुदी को जो समझा उसमें खुदा को पहचाना आदत फिक्र है इंसान अंदाद क्यों सद ये नहीं झुकाने के लिए सद ये नहीं झुकाने के लिए तू तुझी जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए आजाद से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे हा बेद कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे बुझते दिए जलने के लिए बुझते दिए जलाने के लिए तू तुझी है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए बुलंद है अपनी पत्थर सी जान रखते है हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर सी जान रखते हैं आसमान तले जमीन को क्या हम आसमान रखते हैं गिरते हुए तो उठाने के लिए गिरते हुए को उठाने के लिए तू तुझी दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए ले कर चल चल माह ले कर चल तू अपनी एक दो में शौथिन तलाब ले कर चल धुल मुसितम मिटाने के लिए धुलम सितम मिटाने के लिए तुफी ये दिल जमाने के लिए अपने लिए जिये तो क्या जिए अपने लिए जिये तो क्या जिए तुफी ये दिल जमाने के लिए अपने लिए जिये तो क्या दिए आप सुन रहे हैं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं खेड ब्रह्मा के आर्डिकता इंस्टीट्यूशन के रमेश पटेल जी से आप उनकी बातें सुन रहे हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इस विद्यालय को जब आपने बनाया तो किस तरह का माहौल आपने सोचा किस तरह की बातें आपने सोचा और किस किस तरह से वो चीजें होती गई उसके बारे में बताइए पहले तो मैं आपका जो अभी बोले कि सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए वो लब्ज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुनना और मुस्कुराने में काफ़ी गैप होता है तो और ये आपका वाक्य बहुत अच्छा है आप बता रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट कैसे शुरू किया ये यहाँ के वो लोकल लेवल में ऐसा कोई यहाँ ट्वेल्थ तक तो था लेकिन आगे पढ़ाई के लिए अहमदाबाद तक जाना पड़ता है तो वहाँ तक जाकर बच्चे हॉस्टल में रहकर या अप डाउन करके पढ़ नहीं सकते तो यहाँ ऐसी सुविधा बच्चों को उपलब्ध हो घर बैठे ही खास करके बच्चियों को बच्चियों को कोई दूर तक पढ़ाता नहीं है तो यहाँ नज़दीक ही गांव में ही उसको उच्च हायर टेक्निकल एजुकेशन मिले नर्सिंग का पैरामेडिकल एजुकेशन मिले बीएड वगैरह पीटीसी डीएलएड सी वगैरह का एजुकेशन यहाँ बैठे ही मिले इसलिए हमने ये सारे इंस्टीट्यूट चालू करने का तय किया शुरुआत में तो वो काफ़ी दिक्कतें हुई वैसे पैसे इतने थे नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप 2001 से अभी तक वो जितना जैसे वो पैसे मिलते गए आते गए ऐसे हम नए नए इंस्टीट्यूट बनाते गए इसमें हमने स्टेट बैंक का लोन भी लिया है आठ करोड़ तक का और वो भरते हैं अभी भी थोड़ा लोन लिया है तो लोन लेकर हम ये बना रहे हैं तो बच्चों को पहले तो ये कि यहाँ के बच्चों को यहाँ घर बैठे ही पूरा हायर एजुकेशनल मिले उससे उसके लिए उसको ज़्यादा खर्च करना ना पड़े और यहाँ का लोकल बच्चे है वो उसके माँ बाप पेरेंट भी इतनी ज़्यादा फीस वगैरह चुका सकते नहीं हैं तो इसलिए हमने वो एस सी स्टूडेंट है उसके लिए तो कोई फ़ीस अभी रखी नहीं है एक्स्ट्रा फी कोई लेती नहीं है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का जब उसका स्कॉलरशिप आएगा तब उसके पास से हम पैसे लेंगे और स्कॉलरशिप से ज़्यादा अगर फ़ीस होगी तो ज़्यादा तो कोई पैसे लेता ही नहीं जितना आ सके इतना में और उसमें स्टूडेंट के लिए पढ़ना दो वक्त का खाना रहना चाय नाश्ता सब कुछ आ जाता है पेरेंट को एक भी पैसा उसको खर्च देना नहीं है इंस्टीट्यूट को दूसरा जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है और बक्सीपंच के है जिसको ज़्यादातर गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता नहीं उनके लिए भी यहाँ हमने वो लड़कियाँ होती हैं खास करके जो गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है तो उसके तहत हम पचास फीस में ही पढ़ाते हैं 50 टका फीस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देती है तो वैसी स्कॉलरशिप अभी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत 67 सेवन लैक्स अभी इंस्टीट्यूट ने बच्चियों को दिया तो इस तरह हम बच्चियों को खास करके सभी वर्गों के हम मदद रूप होने का प्रयास करते हैं और परिणाम भी हमारा वो फर्स्ट ईयर बैच का जो रिजल्ट है उसमें टॉप टेन का उसमें नंबर है जी का तो इस तरह हम अच्छी तरह से बच्चे यहाँ पढ़े पढ़ाई के साथ साथ दूसरी भी बात हम ध्यान रखते हैं कि सिर्फ पढ़ाई के साथ वो रिज़ल्ट लाए इतना ही नहीं लेकिन उसको मेंटली उसको संस्कार मिले वो रोजगार के साथ साथ संस्कार काफ़ी ज़रूरी है तो यहाँ के बच्चे में वो शिस्त का हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं तो पूरा बच्चा यहाँ कोई उसकी बोलना चालना कैसे बात करना है कोई तो वो उसके ऊपर भी वो राहुल भाई डायरेक्टर है वो काफ़ी ध्यान रखते हैं और कोई बच्चा अगर इस तरह का उस आ, कोई बिहेवियर उसका हमें मालूम पड़े तो हम उसको बुलाते हैं समझाते हैं ज़रूरत लगे तो उसके पेरेंट्स से भी फ़ोन करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के होते हैं तो हम हॉस्टल में भी वो प्रार्थना वगैरह रखते हैं वो टाइम रखते हैं हॉस्टल में कोई भी बच्चा है वो, वो सिगरेट तम्बाकू अगर कुछ कोई भी व्यसन नहीं करेगा वो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पढ़ाई को तो देते हैं लेकिन उसका भी कम मायना नहीं है कि वो अलग व्यसन डिसिप्लिन वगैरह में तो इस तरह हम बच्चे यहाँ पढ़कर हमारा गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नौकरी लगी अपना धंधा करें और अपने माँ बाप को मदद रूप हो जाए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 साथ साथ में उनके संस्कार भी अच्छे हो इसके लिए उन्होंने पूरा ध्यान रखा है पढ़ाई के लिए उन्होंने सारे ही फैसिलिटीज जो भी उनको लगते हैं वो तो देती ही हैं और साथ साथ में जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको भी संस्कारित करने के लिए सुबह सुबह जो है प्रार्थना सभा करते हैं और स्कूल में भी करते हैं कॉलेज में भी कराते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों के साथ जुड़ने में प्रयासरत रहते हैं और इसके साथ में उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर चीज़ को बनाते गया साथ साथ में शुरुआत में तो हर चीज़ को दिक्कतें आती वैसे इनके पास भी दिक्कतें आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बदले में उन्होंने जो है जहां फाइनेंस की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने बैंक से लोन लिया और फिर इन चीज़ों को करते करते अभी आगे बढ़े हुए हैं और अब भी थोड़ा बहुत वो लोन तो रहता ही है लेकिन बढ़ते हुए बच्चों के लिए इन्होंने खास एक जैसे कि ओपन कैटेगरी के, के जो लोग हैं उनको कहीं से भी कुछ फैसिलिटी तो मिलता नहीं है गवर्नमेंट में भी नहीं मिलता कहीं भी नहीं मिलता तो उनको जो है 50 परसेंट डिस्काउंट उनका 50 टका जो है फ़ीस कम करके उन बच्चों को भी यहां पर शिक्षित किया जा रहा है उनका एडमिशन किया जा रहा है और उनको भी उतना ही सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं तो इस तरह से अभी जी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है इनका टॉप टेन में आया हुआ है तो रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा आ रहा है और साथ ही साथ जो भी चीज़ें बच्चों को चाहिए वो अच्छी तरह से ये देखरेख करते हैं अपनी निगरानी अपनी निगरानी उन पर हमेशा बनाए रखते हैं ताकि बच्चे अच्छा पढ़े उनको कोई भी चीज़ की कमी ना हो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपको हमारे जो लीडर्स हैं उनमें से सबसे अच्छे लीडर कौन हैं और उनकी कुछ बातें बताइए वैसे तो मेरे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव महात्मा गांधी जी का है और उसका जो जीना है उसका वो बोलते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव महात्मा गांधी जी का है और दूसरे सब तो फॉलोअर्स है अभी उस तो ठीक है मैं गांधी जी को ज़्यादा महत्व देगी देखो। आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप महात्मा गांधी के अच्छे फॉलोअर हैं उनकी बातें बहुत आपको प्रेरित करती हैं और आप समय समय पर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और यहाँ पर हम सभी को सादा जीवन उच्च विचार ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज था गांधी जी का और उसी तरह उनका जीवन भी लग रहा है कि यहाँ पर हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बातें जो है अपने लाइफ में एप्लीकेशन के रूप में रमेश पटेल जी देखते हैं रमेश जी बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला जो समय था वो कब था आपका जीवन में वैसे सबसे ज़्यादा संघर्ष तो मुझे दो साल पहले लगा मेरे सभी काफ़ी फ्रेंड थे जिसके अभी कॉलेज उन्होंने भी खोली है वो अहमदाबाद के 50 किलोमीटर की रेडियस में खोली है। उन्होंने पहले बोला था मुझे कि तुम यहाँ ट्राइबल एरिया में खेड़ ब्रह्मा में कॉलेज मत खोलो वहाँ बच्चे नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है फिर भी मैंने उनको बोला था कि यहाँ अहमदाबाद वगैरह मेट्रो सिटी में तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी कॉलेज खोल सकते हैं वहाँ कॉलेज खोल के काफ़ी लोग तो कमाना चाहते हैं लेकिन हमारा गोल थोड़ा अलग था हमें कमाना नहीं था हमें सिर्फ यहाँ के हम यहाँ जन्मे हैं तो ये मातृभूमि की जगह है तो यहाँ के वो लोकल ट्राइबल आदिवासी वगैरह लोग हैं तो उनको कैसे हम मदद रूप हुए तो इसलिए हमने यहाँ ही कॉलेज खोला सभी के विरोध के बावजूद और दो साल पहले तो जब नया नया कॉलेज था तो हमने वो लोन बढ़ी आठ करोड़ जितनी लोन ली थी स्टेट बैंक में से तो उनके हफ्ते वगैरह काफ़ी आ गए और हमारा कोई इनकम था नहीं इतना तो पैसे लेने वाले काफ़ी हो गए थे तो उसकी टेंशन से बहुत बीपी वगैरह हाई हुआ और थोड़ा टेंशन भी हुआ काफ़ी टेंशन हुआ लेकिन अब तो अच्छा चल रहा है अब बच्चे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं और अब ठीक हो गया है चलिए सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष तो आता है संघर्ष हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता भी है हमारे अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वैसे आप भी उस समय को अच्छी तरह से फेस किया इसलिए आज ऐसे अलग जो सिचुएशन है आप उन चीज़ों को सारे जो संघर्ष वाला जो समय था वो बीत गया है अब आप अपने बच्चों को और अपने बच्चों का जो एडमिशन देख आप बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ढाई बच्चे हैं टू इतने बच्चे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ट्राइबल एरिया में इतने बच्चे आना इसकी खासियत क्या है वो बताइए कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा एडमिशन के लिए कौन कौन से जगह पे से आते हैं यहाँ बच्चे ज़्यादातर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो सूरत डिस्ट्रिक्ट है वल्सा नवसारी भरूच सैलवास के आते हैं पंचमहल गोधरा तो आउट बरोड़ा सभी जगह से ज़्यादातर बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ आने की एक वजह तो है अच्छा रिजल्ट है दूसरी वजह उसका वो इकोनॉमिकली यहाँ कोई उसको पैसा देना नहीं पड़ता है और दूसरी वो बड़े सिटी की कॉलेज है उसमें काफ़ी खर्च होता है तो वो यहाँ पढ़ा नहीं सकते इसलिए यहाँ आते हैं तीसरी बात है यहाँ पे कोई पढ़ाई के सिवा कोई हेरेसमेंट या कोई तो कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है किसी भी बात की दिक्कत हम यहाँ उसके साथ ही हम खाते हैं बच्चों जो खाते हैं वही स्टाफ भी यहाँ हमारे हॉस्टल में रहता है बाहर का जो स्टाफ है 20-25 स्टाफ तो हॉस्टल में ही रहता है रिएक्टर वही खाता है स्टूडेंट वही खाता है सब कुछ ऐसा है नहीं कोई अलग और उसकी जो कुछ दिक्कतें है तो हम हर रोज़ बैठते हैं कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं और उसको ऐसा लगता है कि हम कॉलेज में नहीं ले बल्कि अपने घर में ही है ऐसा उसको एटमोसफियर होता है उसके पेरेंट्स से भी हम बारी बारी बात करते हैं और पढ़ाने के साथ साथ हम उसके पर्सनल कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन करते हैं और इस सॉल्यूशन से उसको वो जो डिप्रेशन में या कोई देखा देखी में कोई वेशन वगैरह में नहीं आते बच्चे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यहाँ की जो स्पेशलिटी एक तो वातावरण अच्छा मिलता है सिटी से बिल्कुल दूर है और नेचर के साथ में है चारों तरफ हरियाली है पहाड़ है और इस बीच में बच्चों का ये इंस्टीट्यूशन है और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाहर का चीज़ आकर्षित करे यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई और अपना जीवन वही चीज़ें उनको दिखाई देता है और इसके ऊपर पूरी तरह से जो है टीचर्स अच्छी तरह से मेहनत करते हैं टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं या कमेटी मेंबर्स हैं या फिर डायरेक्टर हैं सभी लोग इकट्ठा एक ही जगह पे मेस में ही खाना खाते हैं जो बच्चे खाते वही ये लोग भी खाते हैं तो यहाँ एक परिवार जैसा फीलिंग है ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक इंस्टीट्यूशन में परिवार का फीलिंग मिलना आजकल बहुत मुश्किल है यहाँ की यूनिकनेस है मैं कहूँगा एक अलग जो बात है वो यहाँ की ये है कि परिवार की तरह बच्चे रहते हैं इसलिए हमेशा इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है चलिए दोस्तों बहुत अच्छी बातें हुई है और मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे इस कार्यक्रम से और जीवन में सिर्फ अपने लिए जीना नहीं दूसरों के लिए भी जीना है ये उनका मेन मकसद है रमेश पटेल जी का और मैं ज़्यादा जाते कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज ज़रूर हमारे सभी लिसनर्स को दो अब मैसेज तो आप सबको देने के इतने बड़े तो मैं लायक नहीं हूँ फिर भी आपको एक बेनती कर सकता हूँ कि आप जो भी धंधे में बिजनेस में हो तो अपने लिए तो सभी जीते हैं और सब कुछ कर सकते हैं अपने लिए लेकिन हमारे साथ जो हमसे बिछड़े लोग हैं हमारे पीछे लोग हैं इसके लिए सब कुछ नहीं करना है थोड़ा बहुत कुछ करना है तो थोड़ा थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है रमेश जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज जो है कोट किया है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि दूसरों के लिए Uh, सब कुछ नहीं बल्कि थोड़ा सा अगर करते हैं तो भी बहुत कुछ हो जाता है ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई और मुझे लगता है कि हम सभी को ये बातें ध्यान में रखना है इस बात को कि अपने लिए तो सब कुछ करना है लेकिन दूसरों के लिए अगर थोड़ा करते हैं तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है तो ये बहुत ही मोटिवेशन है इस बात में मुझे लगता है आप भी इस बात पर अगर थोड़ा सोचते हैं तो अगर आप कर सकते हैं तो अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं उनको ज़रूर हेल्प करें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जो है उसकी ज़िंदगी बना सकती हैं तो बहुत ही अच्छा लगा रमेश जी से बात करके और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन की बातें एस्टेब्लिशमेंट की बातें और अपने गांव के बारे में अपने परिवार के बारे में बच्चों के बारे में हमारे साथ शेयर किया इस शो में तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बार फिर से उनको नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम रमेश पटेल जी से बात कर रहे थे बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अभी मैं आप सभी को खास उनके स्कूल के विद्यार्थियों से मिलाना चाहूँगा तो मेरे पास एक विद्यार्थी है जिसका नाम उर्मिला है आइए उर्मिला से जानते हैं कि उनको यहाँ इस कॉलेज में कैसा फील हो रहा है उर्मिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू मेरा नाम उर्मिला वेद भाई है मैं एनएम एम ईयर में अभ्यास कर रही हूँ यहाँ का कॉलेज का यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का मैडम मैडम का स्टाफ है बहुत अच्छा है और यहाँ का जो ट्रस्टी है जो आरडी पटेल शस्त्री वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है आइए आगे बढ़ते हुए एक हमारे साथ विद्यार्थी भी हैं उनसे बात करते हैं आपका नाम माल्यवाड़ जयेश कुमार प्रताप है माल्यवाड़ कुमार पटेल आप बताइए कि आपको यहाँ कैसे लग रहा है हमको यहाँ अच्छा लग रहा है और यहाँ पर अच्छी स्टडी हमारा अच्छे लेक्चर ले रहे हैं और मैडम भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप कहाँ से आए हुए हैं महिसागर जिला आप अपने बारे में बताइए परिवार के बारे में बताइए हाँ परिवार में मेरी स्टडी के लिए खर्चा हमारे मेरे भैया ही निकाल रहे हैं मेरे पापा और मोम एक साथ हाँ भैया पूरा सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अब एक विद्यार्थी और हमारे साथ हैं आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में आपका नाम आ, मेरा नाम चौधरी माया है और मैं भी लोड़ा तालुका के जो नांदोज गाँव है वहाँ मेरा रहना है और अ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यारे है और मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ नर्सिंग में ए एन ईयर में मैं अभ्यास पिताजी क्या करते हैं मेरे पापा कंडक्टर है तो अच्छा, अच्छा। दो भाई बने मेरी बहन कॉलेज करती है और मेरा भाई नर्सिंग में थर्ड ईयर में है अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बताइए मेरा नाम पड़ेल पिंकी बहन जितेंद्र भाई है और हम बाला में हैं और यहाँ स्टडी करते हैं जी थर्ड ईयर और हम सब मिलकर पेशेंट की सेवा करते हैं आपको क्या बनना है आपका करियर किस में बनाना है नर्स स्टाफ नर्स में भी बड़ा पोस्ट पे जाना है ना नहीं पोस्ट में नहीं जाना है बस नर्स में है है नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ना ओके ओके थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो चलिए दोस्तों अगली बार कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे अभी दीजिए हमें इजाजत मुझे और रमेश पटेल जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 कहू मेरा खुदा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 बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा